ऐसा तीसरी बार भी कहा तो उस स्त्री ने कहा बात क्या है उसने कहा बात तो मैं सात दिन बाद आओ तभी तो बताऊंगा इक्कीस में दिन उस फकीर ने कहा बेटा गुड़ खाना बंद कर दे स्त्री ने तो सिर्फ हाथ मार लिया कि इस सलाह के लिए 21 दिन भटकाया तीन बार बुलाया उसने कहा इतनी सी सलाह नहीं मैं खुद ही का बहुत शौकीन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 कुत्ते को शेर कहा थोड़ी अति अतिशयोक्ति थी और आंख बंद करके तो कोई भी नहीं है वाह किसको तुम भगवान कह रहे हो न तुम्हें अनुभव है न किसी को अनुभव है झूठ पर और महा झूठ की परतें जमाए जा रहे हो बच्चे देखते हैं सब तरफ झूठ चल रहा है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 तुम्हें जो कुछ भी चाहिए वे देंगे पंडित मणि ने इस पर भगत से बड़ी विनम्रता से प्रार्थना की रात भर मेरे यहाँ रहिए सुबह बातें होंगी सबे लोगों ने भगत को बुलाकर बताया महाराज रात को भगवान ने मुझे भी दर्शन दिए और कहा कि सामने हुआ जो ताड़ है उसके नीचे पांच फुट की गहराई पर खजाना गड़ा हुआ है उसे निकाल कर भगत के हवाले कर दो अगर वहां गुप्त खजाना न मिले तो भगत ने शंका की महाराज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 करे तो दूसरा फंसे तो दूसरा ना करे तो पछताए, करे तो पछताए। मुसीबत में दूसरे की खड़ी कर दी तुम्हें क्या अड़चन है तुम्हें दूसरे पर दया भी नहीं सिर्फ दया हीन मुफ्त सलाह देते तुम्हें करुना भी नहीं है तुम्हें दूसरे के प्रति सहानुभूति भी नहीं मैंने सुना मुल्ला की पत्नी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 तो अड़चन होती दूसरे का दाँच निकलवाना हो उसमें सलाह देने में क्या अड़चन है दूसरे को सलाह देने में अड़चिन नहीं है इसलिए मैं कहता हूं सोच के देना कच्ची मत दे देना ऐसे ही मत दे देना तालने को मत दे देना व्यर्थ ज्ञान का प्रभाव दिखाने को मत दे देना थोथे आदम्बर के कारण मत दे देना से देना सोच के देना अनुभव करके देना उसके साथ सहानुभूति रख के देना तो तुम पाओगे जो तुम्हारी हर सलाह है दूसरे को बदले ना बदले तुम्हें बदलती तुम अपनी हर सलाह में पाओगे कि तुम्हारा जीवन निखरता है हर सलाह तुम्हारे जीवन पर छेने की एक चोट बनेगी तुम्हारी प्रतिमा ज्यादा साफ उभरेगी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 साप्त ग्रस्तों से कोई बरदान की बातें करें, मंजिलों की ओर बढ़ना है तो चलते ही रहो लाख दुनिया गर्द तूफान की बातें करें, जो स्वयं चल पाए कंधे पर लिए अपनी सलीब हक बजाने वही ईमान की बातें करें, जब तक अपने कंधे पर अपनी सूली लेकर तुम न चले हो तब तक ईमान की बातें करना ही मत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 जो थोथे और झूठे ज्ञान को अपना ज्ञान दावा करते रहते हैं उनके ज्ञाने होने की कोई संभावना नहीं दूसरा प्रश्न ट्रांजैक्शनल एनालिसिस के बारे में बोलते हुए आपने कहा कि अगर इस विधि के खोजने वालों को भगवान बुद्ध का मात्रम प्रतिकरम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 कुरे तुम फिर कैसे वैसे ही रो कुआरे कैसे तुम कुआरे हो जाओ कैसे समाज ने तुम पर जो जो थोता है वो फिर से हटा लिया जाए समाज के इस आरोपण में माता पिता ने बहुत बड़ा हाथ बताया क्योंकि वे ही तुम्हारा पहला समाज थे फिर तुम्हारे भाई बहन थे फिर तुम्हारे पड़ोसी थे फिर स्कूल था फिर कॉलेज था फिर यूनिवर्सिटी थी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 क्योंकि जहां से उत्तर आ सकता है उसमें और तुम्हारे बीच इतना अंतराल हो गया और इतनी दीवाले और इतने पर्दे और इतनी, इतनी अड़चने इतनी बाधाएं हो गई धर्म का अर्थ है इन बाधाओं को कैसे हटाएं इसका ये अर्थ नहीं होता है कि हम बच्चे को इस तरह पाल सकते हैं उस पर कोई पर्दे ही ना पड़े ये असंभव है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 जब उसकी सब समझ साफ हो जाए तो सके कहना आप समझ भी छोड़ दे अब तो मुक्त हो सकता है ये दूसरी बात नहीं हो पाती पहली बात हो जाती है दूसरी अटक जाती है ट्रांजेक्शनल एनालिसिस का इतना ही अर्थ है कि ये दूसरी बात हो जाए जो माँ एक दिन तुम्हारा हाथ पकड़ ली थी वो पकड़े ही ना रह जाए उसका हाथ एक दिन छोड़ना जरूरी है अगर उसने ना छोड़ा हो तो तुम छोड़ना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 तो उसके सहारे लिए बांस लगा देती फिर ऐसा हुआ कि यह इक्लिप्टस यहां पास में इसका बांस लगा ही रहा वो इक्लिप्टस बड़ा हो गया है लेकिन फ्रॉल नहीं हो पाया छप्पर से ऊपर उठ गया है लेकिन बिना बांस के गिर जाता है। उसमें रीढ़ सादा नहीं हो पाई बांस जरूरत से ज्यादा लगा रह गया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 हम अलग्न करें तो वृक्ष तोड़ के आगे बढ़ जाता है ऐसी ही अवस्था मनुष्य की है मनुष्य एक छोटा पौधा है बच्चा एक बहुत नाजुक घटना है उसके आसपास सब तरह की सुरक्षा चाहिए लेकिन धीरे दीर धीरे सुरक्षा हटनी चाहिए तो ही बच्चा बलशाली होगा तो ही उसके भीतर रीढ़ पैदा होगी इसलिए अक्सर ऐसा होता है कि बड़े घरों के बेटे बिना रीढ़ के होते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 किसी ने हेनरी फोर्ट को कहा ये तुम क्या कर रहे उसने कहा कि मैं ऐसे ही जूते पालिश करता था उस जूते पालिश करने से मैं हेनरी फोर्ट बना अगर मेरे बच्चे अभी से हेनरी फोर्ट बन गए तो एक दिन जूता पालिश करेंगे बात में बल है बात सच है आदमी कठिनाई से बढ़ता है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 और बल आएगा आत्मविश्वास आएगा ये भरोसा आएगा कि मैं तूफानों से जूझ सकता हूं कि मैं चांददारों की यात्रा पर अकेला जा सकता हूं कि मेरे पैर मजबूती से जमीन में गढ़े ये पृथ्वी मेरी है ये आकाश मेरा है ट्रांसिक्शनल एनालिसिस का बुनियादी आधार यही है कि एक दिन व्यक्ति को अपने माँ बाप से मुक्त होना चाहिए बुद्ध का जो सूत्र है मातरम पितरम हंतवा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 ऐसे डर डर के तो जीना सकोगे उनकी पत्नी ने मुझे बताया कि मेरे पति ने मुझे कभी चूमा नहीं क्योंकि तो बात है कि चुंबन से ज्यादा इन्फेक्शन दुनिया में कोई और चीज नहीं क्योंकि दूसरे के ओंठों से लाखों कीटाणु तुम्हारे ओंठों में चले जाते हैं अभी पति तो तभी चूम सकते अपनी पत्नी को जब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 जब इतना दोहराव होता है जीवन में इतनी पुंदुक्की होती है तो चेतना दब जाती जड़ हो जाती मर जाती सब तुम जीवंत तो नहीं रह तो। जाते तो तुम जरा जांच परख करना तुम अपनी भाव भंगिमाओं में अपने माता पिता को छिपा पाओगे तुम अपने व्यवहार में अपने माता पिता को छिपा पाओगे तुम अपने बोलने जानने में माता पिता को छिपा पाओगे तुम अपने कृत्यो में दुष्कृत्यो में माता पिता को छिपा पाओगे अच्छे बुरे में छिपा पाओगे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 जिस दिन उनसे मुक्त हो गए उस दिन तुमने निर्वाण के द्वार में प्रवेश कर लिया ट्रांजैक्शनल एनालिसिस अभी प्रारंभिक है बुद्ध का सूत्र अंतिम है आखिरी इसलिए मैंने कहा कि अगर ट्रांजैक्शनल एनालिसिस के अनुयों को बुद्ध के ये सूत्रों का पता चल जाए तो वे बड़े गदगद होंगे उन्हें बड़ा सहारा मिलेगा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 अगर तुमने समझ से त्यागा तो बड़ी छोटी बात है अगर ना समझी से त्यागा तो बड़ी बात है बड़ी बड़ी बात है समझ का होता है तुमने जाना धन कोई मूल्य ही नहीं तो त्याग बड़ी छोटी बात है कचरा था छोड़ दिया तो क्या छोड़ा तुम उसका गुणगान ना करोगे स्तुति ना करोगे स्तुति ना करवाओगे ना आकांक्षा करोगे तुम कहते ना फिरोगे कि मैंने लाखों छोड़ दिए वहाँ कुछ था ही नहीं तुम्हें दिखाई पड़ गया इसलिए छोड़ा कूड़ा छोड़ छोड़ की बात सुनते छोड़ा स्वर्ग के लोभ में छोड़ा है पुरस्कार की आशा में छोड़ा है सोचा कि यहाँ छोड़ेंगे तो वहाँ मिलेगा परमात्मा के घर में खूब मिलेगा यहाँ लाख छोड़े तो वहाँ दस लाख मिलेंगे ऐसे गणित से छोड़ा तो तुम घोषणा करते फिरोगे क्योंकि तुम्हें स्वयं दिखाई नहीं पड़ा है कि धन व्यर्थ है तुम तो और धन की आकांक्षा में इस धन को छोड़े हो तुम शाश्वत धन की आशा में क्षण भंगुर धन को छोड़े हो तुम तो भगवान के साथ भी जुआ खेल रहे हो लाठरी लगा रहे हो तो तुमने बड़ा त्याग किया तुम घोषणा करोगे चिल्लाते फिरोगे कि मैंने इतना छोड़ा मगर फिर त्याग हुआ ही नहीं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 बात बढ़ती चली जाएगी तुम बड़ा करके बताना चाहते इस जगत में कोई भी वस्तु मूल्यवान नहीं है ऐसी प्रती का नाम त्याग त्याग का अर्थ दान नहीं है त्याग का अर्थ बोध त्याग का अर्थ देना नहीं है क्या कार्थ है इस बात की समझ कि यहाँ देने योग्य भी क्या है लेने योग्य भी क्या है यहाँ का यही पड़ा रह जाएगा हम आए और हम चले सब ठाट पड़ा रह जाएगा जब हम नहीं आए थे तब भी यहीं था हम चले जाएंगे तब भी यही होगा हम नहा बीच में अपना तो करके बहुत झगड़े झा खड़े कर लेते मेरा तेरा दे लेते रोक लेते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 आधी बात तुमसे और कह दूं, ध्यान भी शराब में बाधक है शराब पिए तो ध्यान करना मुश्किल होगा और अगर ध्यान किए तो शराब पीना मुश्किल हो जाए और ये बात ख्याल रखना अगर दोनों में कुस्तुम कुश्ती हो तो ध्यान ही जीतता शराब नहीं जीतती शराब जीत भी कैसे सकती है शराब छोटी शराब है ध्यान बड़ी शराब है शराब साधारा अंगुरों से निकलती है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 ये कोई मिटाने का उपाय नहीं ये तो सुतुरमुर्ग का ढंग है दुश्मन दिखाई पड़ा आख बंद कर ली हो रेत में सिर गड़ा के खड़े हो गए तो दुश्मन मिटता नहीं कभी तो निकालोगे सिर रेत के बाहर भोजन की तलाश करने तो सुतुर्मुर्ग जाएगा दुकान दफ्तर तो जाओगे जैसे सिर निकालोगे फिर परेशानियां खड़ी होगी ध्यान करने से तुम पाओगे की परेशानियां मिटने लगी परेशानियों के कारण शराब पीते हो ध्यान परेशानियां मिटाने लगेगा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 मैं एक नगर में बहुत वर्षों तक रहा एक मुसलमान वकील मेरे पास आए और उन्होंने कहा कि देखें आपकी बात पढ़ता हूं जी लेकिन कभी आया नहीं क्योंकि एक बात मुझे मालूम है कि मैं जाऊँगा तो झंझट में पढ़ूंगा झंझट ये है कि मैं शराब पीता और मांस खाता और मैं मानता हूं कि आप जरूर कहेंगे कि ये दोनों बातें छोड़ दो मैंने कहा तो मैं मुझे समझा नहीं मैं क्यों कहीं छोड़ दो तुम तो मजे मांस खाओ मजे शराब पिया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 उस दिन असली बात दाव पर तो लगेगी उस दिन शराब पीना हो तो पीना जब मस्ती को भुलााना पड़ेगा तुम तुम खुद ही पाओगे तो महंगा सौदा हो गया ये तो साल ना हुआ पैसा तो लगाओ शराब पियो चोरी करो पत्नी से झगड़ो तलाक की हालत सहो बच्चे गाली दें मोहल्ला भर तुमको पागल समझे जहां जाओ वहा हो और इस सबका परिणाम को लेना की हाँ जो मस्ती लगी वो खो खो जाए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 जिसकी मैं तलाश में थी बेहोशी जब आने लगती है तब संकल्प से उस घड़ी को संभाल लेती हूँ कुछ क्षण बाद जागृति का बड़ा विस्फोट होता है और साथ साथ नसा पूरा एक ही सांस उतर जाता है भीतर कुछ इतना संभल गया है कि मैं वर्णन नहीं कर सकती अब कुछ अपने में श्रद्धा बढ़ रही है। लगता है की वे दूर नहीं है जिनकी मुझे तलाश थी आपकी ही शराब में डूबने लायक हो जाऊ इतनी प्रार्थना आपने जिस तरह मुझे मेरे पर छोड़ दिया और निंदा न की इसलिए आज मैं शराब जैसी आदत को छोड़ पाऊंगी किस तरह आपका धन्यवाद अदा करूं बस अब बिल्कुल सब ठीक चल रहा है बदला लेने का भाव भी विसर्जित हो गया है मगर आपने मुझे मौका दिया यह क्या कम है अब निंदा या कंडेमनेशन भी नहीं है मगर जा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 साधना निश्चित फल लाती छो प्रश्न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 राजनीति का अर्थ है बाहर मेरा राज्य फैले धर्म भीतर के राज्य की खोज है और राजनीति बाहर के राज्य की खोज धन बाहर है पद बाहर है राजनीति उसमें उत्सुक है ध्यान भीतर है परमात्मा भीतर है धर्म उसमें उत्सुक है धर्म अंतर यात्रा है राजनीति बहेर यात्रा है तो जब मैं कहता हूं राजनीतिक धार्मिक नहीं हो सकता तो बड़ी सीधी सी बात